आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं प्रभु दयाल जी जो प्रिंसिपल है वर्तमान समय में और बीकानेर में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं तो आइए हमसे बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में किस तरह से हम करियर बना सकते हैं उस विषय पर वो बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर बताइए कि मैथमेटिक्स में हम लोग अपना करियर कैसे कर सकते हैं और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है क्या आज देखिए जो भी हमारे युवा साथी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं अमूमन सभी सर्विसेज के अंदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स एक अनिवार्य विषय होता है उनमें और मैथमेटिक्स से जो तार्किक गुण जो मानसिक योग्यता जो किसी विषय को समझने की परख जो डेवलप होती है वो मैथमेटिक्स के द्वारा ही होती है अन्य कोई भी सब्जेक्ट उतना मानसिक योग्यता का विकास नहीं कर पाता है जितना गणित विषय कर मैथमेटिकल एटीट्यूड जिस व्यक्ति का होता है वो कभी अपनी हठध धर्मिता नहीं दिखाता है वो वस्तुओं को तथ्यों के आधार पे समझना चाहता है यदि इसको हम आध्यात्मिकता से विजुड़ के रखें जी। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में यदि हम उनको बताएंगे तो वो उसको एज परफेक्ट रूप में देखेंगे गणितज्ञ जितने भी हुए हैं वो सभी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है हमारे वेद और वेदांत शास्त्रों के अंदर गणित विषय को सबसे ऊपर बताया, mm -hmm. और वेदांग शास्त्र में इसके लिए लिखा हुआ है एज द क्रेस्ट ऑफ द पीक एंड दैथमैटिकॉक एंड ऑफ ऑल शास्त्र। mm -hmm. संस्कृत में भी एक श्लोक कहा है यथा सिखा मयूरानाम नागा नाम मणियो यथा तदत्त वेदांश शास्त्रा गणित मूर्धन स्तः अर्थात जिस प्रकार से मयूर के सिर के ऊपर कलंगी होती है सर्प में जेल्स का महत्व होता है उसी तरह से सभी वेदांत शास्त्रों में गणित सबसे ऊपर रखा गया नहीं, नहीं। आज के इस युग में आज मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन होता है गणित का जो पोर्शन होता है वो अनिवार्य रूप से रखा जाता है ताकि जो भी बालक का उस परीक्षार्थी का एक एग्जैक्ट दृष्टिकोण उसके प्रति डेवलप हो सके और वो समर्पित रह करके उसमें काम कर सके आज हम सेवाओं में जो देखते हैं कि कई प्रकार के अखबारों में समाचार पढ़ते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया अपने कार्य क्षेत्र से भटक रहे हैं तो जो गणित का दृष्टिकोण होगा वो व्यक्ति सदैव परफेक्ट रूप से काम करने की क्षमता डेवलप होती है गणित में आज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और एकेडेमीज इसकी तैयारियाँ करवाती हैं गणित विषय के लिए कंपटीशन के लिए और उनमें बड़ी तादाद में बालक भाग लेते हैं स्कूल स्तर पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए गणित विषय में उतना ध्यान नहीं दे पाते आ, यदि हम गणित को और करियर से जोड़ना चाहें तो ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां गणित के बिना काम चले गणित ज़रूरी है अपन प्रातःकाल उठने से लेकर बालक के जन्म से लेकर के मृत्यु तक मैथमेटिक्स काम आता है जब बालक जन्म लेता है तो हम सोच बताते हैं कितने बजे जन्म लिया तो वहाँ भी एक गणित काम में आ गया गृहणी जो घर में काम करती है उसको भी मैथमेटिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कितना नमक डालना है कितना आटा डालना है कितना पानी डालेगा तो कहने का मतलब यदि हम हर जगह देखना चाहें तो गणित ही गणित नजर आती है ब्रह्मा बाबा जो है अगर उसको भी हम देखें तो वो भी सर्वोच्च गणित तक गणित के बिना काम चलाना संभव नहीं है और मैथमेटिक्स को इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जोड़ा हुआ है आज देश में जितना भी भौतिक प्रगति हुई है चाहे हम एरोप्लेन्स की बात करें या मंगल ग्रह पर जो अभी यान छोड़ा गया है चाहे जितनी भी भौतिक प्रगति हुई है भाव एटॉमिक पावर रिसर्च की बात करें सब में गणित महत्व महत्वपूर्ण है और गणित के बिना काम नहीं चल सकता है इसलिए गणित पर जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाए पहले की बात करें हम वैदिक काल के तो उस समय मैथ्स लैंग्वेज और आत्मा और परमात्मा यानी आध्यात्मिक आध्यात्मिकता से संबंधित पढ़ाते थे उसमें मैथमेटिक्स अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता हमारे देश में बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट भास्कराचार्य और बीसवीं सदी सतीक, के जो महानतम गणितज्ञ हुए हैं वो श्रीनिवास रामानुजन आचार्य हैं श्रीनिवास रामाचंद्राचार्य पहले भारतीय थे जिनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी जो विश्व की मानत संस्था है उनको, उनको अपना फेलो नियुक्त किया वो भी एक गणतव्य थे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं और मैथमेटिक्स के बारे में जितनी जानकारी सर ने दिया है बहुत ही अच्छी जानकारी दिया है और जाने अनजाने में हम सभी लोग उसी आधार से काम करते हैं लेकिन उसको इतना तवज़ु कभी कभी नहीं देते हैं इसलिए हमारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्कूलों में जितना महत्व देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं सर्वे इस बात को बताया है और एक बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि मैथेमेटिक्स uh, में सब कुछ है यानी जो व्यक्ति मैथेमेटिक्स कर लेता है वो सर्वोच्च पद तक आराम से पहुंच सकता है वो एक हीरे की तरह चमकता है और रामानुज उचार्य के बारे में बताया आपने बहुत ही अच्छी वो गणितज्ञ के अंदर जो रॉयल फेलोशिप उनको मिला यही है यही और आज भी उनको याद करते हैं और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी अगर मेरे ख्याल से कुछ और ज़िंदगी अगर उनको मिलती तो शायद और भी बहुत कुछ वो कर पाते और वो एक चीज हमारे पास कमी रह गई है भारत देश में लेकिन चलिए फिर भी हम मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सर जी मुझे ये बताइए कि मैथमेटिक्स में हम लोग करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं कहाँ से शुरू कर सकते हैं मैथमेटिक्स में करियर की शुरुआत अपन विद्यालय स्तर से ही हमें करनी होगी जी और चूँकि प्राइमेरी लेवल पर बेसिकली हमारे गणित दृष्टिकोण के अध्यापक नहीं हो पाते हैं तो वो जनरल सब्जेक्ट्स पर लैंग्वेज पर सोशल स्टडीज पर अन्य अदर सब्जेक्ट पर तो पूरा ध्यान देते हैं लेकिन वो मैथ्स पर उतना ध्यान नहीं दे पाते दूसरा मैथमेटिक्स एक एबस्ट्रेक्ट सब्जेक्ट है अमूर्त है जब उसको एक पढ़ाया जाता है तो वो सोचते हैं एक क्या है एक न, कोई व्यक्ति है कोई जानवर है या एक है क्या कोई वस्तु है पदार्थ है तो वो कंसेप्ट उसको समझ भी नहीं आ और वो धीरे धीरे बालक की रुचि गणित में से दूर भागने लगती है इसलिए यदि प्रारंभिक स्टेज पे इसको हम खेल खेल में बच्चों को पढ़ाए और एक बार यदि बच्चों में गणित के प्रति डर जो बैठा हुआ है कि गणित तो समझ ही नहीं आता है या गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है उसको हम दूर कर दें तो गणित तो बहुत ही सारल सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये कैरियर के उच्च स्तर पर तो ले ही जाएगा लेकिन ये आत्मा और परमात्मा से मिलाने वाला भी मैथमेटिक्स एक से अच्छा और कोई सब्जेक्ट नहीं है जैसा कि मैंने अभी श्लोक के माध्यम से ये कहा कि वेदांग शास्त्रों में ही जब गणित की इतनी व्याख्या की गई है इतना ऊपर रखा गया है तो निश्चित रूप से कैरियर में तो जो गणित में बालक जो स्टूडेंट गणित में जो होशियार उसको अपने कैरियर में अपनी रोजी रोटी में सर्वोच्च शिखर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता वो चाहे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने चाहे एडवोकेट बने कहीं पर भी वो जाएगा तो गणित सब्जेक्ट उसको अपने करियर में काम देगा क्योंकि वो बिल्कुल तार्किक होते हैं, वो कहीं पर भी किसी गलत बात के ऊपर जिद्दोजहद नहीं करेगा तो वैसे ही वो टाइम का पंक्चुअल होगा समय की पाबंदी पर रखेगा मेहनत करेगा आ, अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा इवन वो कुसंगति में भी गलत आदतों को वो बालक डेवलप नहीं ग्रहण नहीं करेगा बस कि उसको एक बार मैथ्स में रुचि विकसित हो कैरियर में वो गणित यदि उसकी बढ़िया होगी तो गणित का सीधा संबंध मेंटल एबिलिटी से जुड़ा होगा। यानी जैसे जैसे गणित बढ़ेगा वैसे वैसे एबिलिटी विद्यार्थी की एबिलिटी बढ़ती जाएगी उस एबिलिटी को वो किसी भी फील्ड में लगाए चाहे यदि वो योग भी करेगा तो उसमें वो अदर सब्जेक्ट के बजाय घंटों योग कर सकता है स्मरण कर सकता है उसको तो तादत में स्थापित कर सकता है मेहनत कर सकता है तो वो गणित का गुरु होगा उसका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे जैसे जैसे मैं आपको सुनता जा रहा हूँ मुझे वो मेडिटेशन वाली बात बहुत अच्छी लगी है क्योंकि शुरू में जब हम लोग मेडिटेशन का जो प्रैक्टिसेस हैं वो याद आ गया मुझे प्रैक्टिस करते थे तो मेरा योग नहीं लगता था तो किसी ने मुझे एक विशेषज्ञ ने बताया कि कुछ नहीं इसमें तुम बैठ जाओ और कुछ सोचो मत उल्टी गिनती शुरू करो हंड्रेड 98 97 तो अपने आप आपका जो है एक तक पहुंचने के बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल आराम से साइलेंस हो जाएगा आप बहुत ही अच्छी तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं ऐसा उन्होंने बताया था तो मुझे वो बातें याद आ गई आपको सुनने के बाद चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु दयाल जी आपसे बातें सुनकर मैथमेटिक्स के बारे में जो आपने गहराई से हमारे दोस्तों को हमारी युवा साथियों को बताया है मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे युवा साथी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बोलिए कह करके छोड़ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है उसकी जो गहराई है उसको समझने की कोशिश कीजिए और चित्रों के माध्यम से खेल खेल में आप मैथेमेटिक्स को जानने की कोशिश कीजिए इवन घर में भी जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण सर ने दिया कि घर में भी हम लोग अगर खाना बना रही हैं मम्मी तो आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स रूप से अगर आप देखेंगे कि कितना क्वांटिटी नमक डाला है कितना क्वांटिटी चावल लिया है अगर उसको आप लिख के रखते हैं तो दस आदमी लोगों के लिए कितना खाना और कितना क्वान्टिटी चीज़ें आपको चाहिए वो अगर आप लिख रख लिख के रखते हैं तो कभी भी अचानक आपको अगर किसी ने होमवर्क दे दिया कि आप दस लोगों का खाने के लिए कुछ सामान ले आइए तो आप कहते हैं मैथमेटिक्स आपके पास है कि कितना लोगों का हमने कितना काना बनाया था तो वो चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप तुरंत वो चीज़ों को कर सकते हैं और उसमें अगर 10 के बजाय 20 लोग आ गए 100 लोग आ गए तो मल्टीप्लाई करके आप उसको अच्छी तरह से खरीदी भी कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक थीम है जहाँ पर हमको उसकी गहराई को जानना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपने कारोबार को भी कर सकते हैं बिजनेस भी कर सकते हैं या जहाँ पर भी हम नया कुछ स्टार्ट करना है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा तरह से परफॉर्म कर सकते हैं चलिए और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे प्रभु दयाल जी से बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर वो बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसका जो सिस्टम है विधि विधान क्या है उसके बारे में जानेंगे लेकिन अभी नेतृत्व कल विराम उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 यानी मैथमेटिक विषय पर बात कर रहे हैं और इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो भी आपको बता रहे हैं और इसमें करियर बना सकते हैं उस विषय पर भी बहुत ही अच्छी बातें है जो हैं प्रभु दयाल जी हमें बता रहे हैं जो राजस्थान में विशेष प्रिंसिपल के पद पर, पर कार्यरत हैं और आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक सवाल मैं सर से पूछना चाहूँगा कि इसमें हम लोग दसवीं या बारहवीं हमारा जो रेगुलर पढ़ाई है वो पूरा होने के बाद जब करियर की च्वाइस करनी होती हैं या करियर के लिए हम को कोई सब्जेक्ट चॉइस करना होता है तो मैथमेटिक्स लेकर हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं देखिए जैसे मैंने अभी बताया जी। कि जहाँ तक करियर का सवाल है आज जितने भी कंपटीशन की एग्जामिनेशन होती है नहीं, नहीं। उनमें तो मैथमेटिक्स अनिवार्य रूप से परीक्षा ली जाती है उसकी नहीं, नहीं। लेकिन स्पेशली यदि हम मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ट्वेल्थ के बाद में जो आई ई टी आर वगैरह की जो एग्जामिनेशन होती है और जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं उनमें सब में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ही जाते हैं फोर्स के अंदर वायु सेना में हैं कुछ नेवीज के अंदर भी मैथमेटिक्स के पद रिजर्व होते हैं और उनमें केवल मैथ्स के विद्यार्थी ही नेवी के एग्जामिनेशन में एयरफोर्स की परीक्षा में प्रवेश ले पाते हैं एन डी एग्जामिनेशन में वो केवल और केवल गणित के विद्यार्थियों को ही चांस मिलता है वो तो वो करियर अपन बना सकते हैं चाहे सेना का करियर हो चाहे इंजीनियरिंग लाइन का करियर हो चाहे वो न, जितने भी एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें भी बारहवीं के पास में वो अपने अपने एग्जामिनेशन लेते हैं आईआईटी आई ट्रिपल ई वगैरह जो एग्जामिनेशन होती है इंडिया लेवल पर इनमें भी गणित के विद्यार्थी ही भाग लेते हैं और उनका करियर बड़ा उज्ज्वल होता है समाज में बड़े रेस्पेक्ट दृष्टि से देखे जाते हैं और वो लोग देश की सेवा करते हैं देश के लिए जीते हैं देश के लिए काम करते हैं तो गणित का क्षेत्र व्यापक और अनंत विस्तार तक है उस विद्यार्थी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई चाहे वो कंपटीशन के एग्जामिनेशन हो चाहे वो विशेष रूप से इंजीनियरिंग की सेवा हो चाहे वो सेना की सेवा हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो युवा साथी इस वक्त का हमें सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां जिस पर थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट लेके काम करना शुरू करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा ऐसे सर ने बताया है और साथ ही साथ मैथमेटिक्स एक बेस है जहां पर आप अपना करियर को एक फ्रेम देने के लिए और मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो किसी भी फील्ड में आप अच्छी तरह से जा सकते हैं चाहे वो कॉमर्स फील्ड हो साइंस हो या फिर सर ने जो नाम बताया इंस्टीट्यूशन के वहाँ पर किसी भी तरह से आप जो है फीडबैक दें और उसके बाद आपको एक अच्छा करियर नेवी में या फिर एयरफोर्स में या जिससे भी जहां भी आप जाना चाहें तो एक अच्छे मुकाम पे एक अच्छे रिस्पेक्टेड जॉब आपको मिलता है और समाज में भी आपका नाम होता है देश के लिए भी आप काम कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी एक सम्मान जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी है मैथमेटिक्स की जितना अच्छी तरह से आप इसको समझेंगे करेंगे उतना ही आपका करियर जो है ब्राइट होगा और कहते हैं कि किसी भी करियर को शुरू करने से पहले उसकी नींव की तैयारी होनी चाहिए यानी घर बनाने से पहले हम लोग बुनियाद बना लेते हैं और बुनियाद अगर मजबूत होता है तो घर अच्छी तरह से बना सकते हैं वैसे ही अगर हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम लोग मजबूत कर लेते हैं दसवीं या बारहवीं तक तो हम आगे जो है बहुत ही अच्छी तरह से अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं चलिए सर एक और बात बताइए कि मैथमेटिक्स में जिन्होंने काम किया है उनके कुछ उदाहरण उनके कुछ एग्जाम्पल वर्तमान समय में जो जिस परिवेश में है उनके बारे में बताएं। वर्तमान परिवेश में यदि हम बात करें मैथमेटिक्स के तो सबसे बड़े एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे देश के राष्ट्र भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम माननीय प्रातस्मरणीय अब्दुल कलाम जी आज़ाद साहब का नाम ले सकते हैं हो कि जो एक मैथमेटिक्स के ही विद्यार्थी थे और मिसाइल मैन के नाम से जाने और भारत के सर्वोच्च पद पर वो पहुंचे और आज भी वो गणित की सेवा कर रहे हैं विभिन्न अकेडमीज में समय समय पर वो जाते हैं और विज्ञान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसकी कि गणित आत्मा है आ, उस पर चर्चा करते हैं अपने लेक्चर व्याख्यान देते हैं और उनको आगे बढ़ाने के मिशन में लगे हुए हैं और ये भी हमने देखा कि जो कलाम साहब थे उनकी कार्यशैली दूसरे जो जितने भी महामहिम अमर देश में आए और जो पॉलिटिकल फील्ड से आए थे उनसे उनकी कार्यप्रणाली बहुत बिल्कुल अलग थी डिफरेंट थी तो वो सिर्फ और सिर्फ वो कारण मैथमेटिक्स का था कि तो उसकी आत्मा एक डिफरेंट आत्मा होती हाँ विजन ट्वेंटी का जो दिया और जो भी विद्यार्थी वो जानते थे इस चीज को उन्होंने विद्यार्थियों में भी मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों में भी जाते थे उनसे चर्च बात करते थे और भी बहुत से लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो आत्म संतुष्ट हैं पूरी तरह से और अपना कैरियर बनाए थे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अब्दुल कलाम जी का याद दिलाया आपने वो भी एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स थे और सर्वोच्च पद पर जाकर उन्होंने अपना छवि बनाई है आज भी लोग उनको पहचानते हैं और अच्छी तरह से वो विद्यार्थियों के बीच में जाकर गणित के विषय में और अपने अनुभव शेयर करते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग एक छोटा सा सब्जेक्ट जिसको मैथेमेटिक्स कहते हैं लेकिन वो हमें कितना ऊँचे अवस्था तक पहुँचा सकते हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी बात प्रभु जी आपने बताया है चलिए तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाइए अपने जो इस एजुकेशन फील्ड में आपने कैसे एंट्री किया आपको किसने प्रेरणा दिया और इस तरह से आप इस तक पहुँचें देखिए अगर आप मेरे जीवन का अनुभव ही सुनना चाहते हैं तो जी, बेसिकली जब मैं सिक्स क्लास में पढ़ता था जी उस समय तक मैं मैथमेटिक्स में बेहद कमजोर स्टूडेंट था और मेरे 200 में से मात्र 70 नंबर ही आए थे मुझे याद है बहुत अच्छे से <laughs> जबकि पास होने के लिए बेहतर नंबर की जब लेकिन सेवन्थ क्लास में मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ और उसमें गणित में मैंने सभी छठी की मैथमेटिक्स भी पांचवी की मैथमेटिक्स भी मैंने हल काट ली वो एक मेरी रुचि डेवलप हो गई उस पर मेरे गुरुजनों का विशेष मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं उस गणित सब्जेक्ट में और मुझे इतना आनंद आने लग गया उसमें गणित में कि मैंने उसके बाद आ, में राजस्थान विश्वविद्यालय से एमएससी किया स्कूल लेक्चरर रहा मैं मैथमेटिक्स में आरपीएससी के द्वारा सिलेक्शन हुआ उसके बाद में आ, अध्यापक के पद पर आरपीएससी से चयनित हुआ उसमें भी मैथमेटिक्स का बहुत रोल रहा और आज जो प्रिंसिपल तक के जो सफ़र किया है पद पर इसमें मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से मेरे उन गुरुजनों का जिन्होंने मुझे गणित पढ़ाई और इस सब्जेक्ट गणित का पूरा पूरा योगदान है और उसी के वजह से आज मैं इस मुकाम पे कहूँ और मैं इसका पूरी तरह से संतुष्ट हूँ गणित क्या बात यदि मैथ्स और लैंग्वेज यदि किसी का परफेक्ट है अच्छा है तो उसको दुनिया में क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू होगा ये पूरी दुनिया में दो ही होगा वो उससे न कम होगा ना ज़्यादा होगा जो गणित हमारे देश में पढ़ाई जा रही है वही गणित अमेरिका तो के अंदर पढ़ाई जा रही है वही रशिया के तो गणित इस तरह से बहुत ही अच्छी यूनिक बात आपने बताया की पूरी दुनिया में जो है मैथेमेटिक्स वन प्लस वन टू होगा ये एक अच्छा यूनिकनेस है इसमें मैथमेटिक्स में जहाँ भी आप जाएंगे तो गणित के अगर टीचर हैं तो सब जगह आपको जो है वेलकम है yes. <laughs> तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैथमेटिक्स सीखने के बाद कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप सर्विस दे सकते हैं सर्विस कर सकते हैं और सभी दुनिया के लोग आपको वेलकम करते हैं तो मेरे विद्यार्थी मित्रों मैं चाहूँगा कि आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझे जाने और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें ये एक बहुत ही अच्छा करियर बनाने का एक तरीका है और इसमें बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपका है और इसमें करियर आप अच्छी तरह से बना सकते हैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि आप इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जैसे कि कहते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं आपकी जो आस्था है वो हो होती है तो आपकी आस्था या फिर आपकी जो प्रेरणा स्रोत्र कौन है वैसे तो जीवन में जो भी अपने को मार्ग दिखाता है वो प्रेरणा का स्रोत होता है लेकिन सर्वोच्च जो स्रोत है वो ईश्वर है और ईश्वर किसी न किसी रूप में कहीं प्रकट होते हैं आते हैं वो हमें दिखाई देते हैं जिसके माध्यम से भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मेरा ये दृढ़ विश्वास है मान्यता है कि इस सृष्टि को चलाने वाले कोई आत, परमात्मा है सुपर पावर है जो इसको नियंत्रण कर रही है आ, और वही मुझे भी उसी ने मोटिवेट किया मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ एक शरीर एक ढांचा मात्र हूँ हड्डियों का एक हार्ड और मांस का ढांचा मात्र हूँ उस शक्ति की वजह से ही मैं बोल रहा हूँ वो शक्ति ही मुझे बोलने के लिए प्रेरणा दे रही है उसी ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया तो यदि स्टूडेंट आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हुए यदि कोई भी काम करता है उसको समर्पित करते हुए चलता है ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सिर्फ वो करवा रहे हैं तो कहीं उसके बाधा नहीं आती है उसके मार्ग के अंदर ऐसा ही मैं फील करता हूं कि कोई एक शक्ति सुपर नेचुरल पावर है जिसने मुझे मोटिवेट किया और मुझे काम करवाया मैं एक निमित्त बात क्या बात है बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया मुझे लगता है कि आपको जो प्रेरणा मिल रही है वो ईश्वर से मिल रही है और आपका ईश्वर में आस्था है और उनके प्रति आप समर्पण भाव से सेवा देते हैं तो ये एक अच्छी भावना है जहाँ पर हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में इस तरह की भावना लेकर चलते हैं तो बोझिल नहीं होंगे हताश नहीं होंगे निराश नहीं होंगे क्योंकि हम समर्पण भाव से सेवा करते हैं तो हम अपना ड्यूटी भी अच्छी तरह से निभाते हैं और उसके बाद उसके लिए हम चाहना नहीं रखेंगे कि मुझे इसके लिए ये चाहिए या ऐसा होना चाहिए ये बहुत ही अच्छी भावना है अपने कर्म करने का एक सुंदर तरीका है जहाँ पर हम लोग अपना ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से आराम से निभाते हैं चलिए सर जाते जाते मैं कहूँगा कि एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमारे विद्यार्थी मित्रों को दे ताकि वो अपने करियर में अच्छा कर सकें करियर के लिए सबसे बड़ी बात है आत्मा और परमात्मा में विश्वास करें और सदैव अपना मेहनत और लगन के साथ में अपना कर्तव्य को पूरा करें तौर से सब्जेक्ट की बात करें तो वो गणित और लैंग्वेज पर अपना पूरा ध्यान दें उसमें कहीं पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ें कमी नहीं छोड़ें जो भी उनकी समस्या है वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाए जब तक उनको बेच नहीं रहे और उसका समाधान प्राप्त करने के बाद ही उनको वो अच्छी नींद ले <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे किसी भी समस्या को आप हल नहीं करते तब तक उसको उसके प्रति लगे रहें और जब वो सवाल हो जाए तब आराम की नींद आप ले सकते हैं तो इसीलिए लगन एक लगी रहे आपको अपना करियर बनाना है मैथमेटिक्स में बनाना हो फिज़िक्स में बनाना हो या और कोई सब्जेक्ट जो आपका रुचि हो लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा लगन रहे और उसके उसके साथ जुड़े हुए लोगों से भी मिलते रहना चाहिए आपको जैसे मैथमेटिक्स में आपको आगे बढ़ना है तो प्रभु जी जैसे जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उन जिन्होंने को अच्छी तरह से समझा है उन सभी से आपको जो है फ्रेंडशिप बना के रखनी है और उनके साथ बातचीत करने से आपको जो है अपने सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी इसी तरह फिजिक्स के आप स्टूडेंट हैं में आपको उसका कुछ करना चाहते हैं तो फिजिक्स के टीचर जो है उनसे आपका जो रिलेशनशिप है वो बना के रखना है और उनसे इस विषय पर बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और आप अपना जो सब्जेक्ट है उसमें मास्टरी करते जाएंगे तो ये एक सिंपल टिप है अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या करियर बनाने के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन उसके लिए आपको उसमें जो मास्टर है उन सभी लोगों से मिलना और उनसे वही बात करने से आपका जो सब्जेक्ट है आपका जो इंटरेस्ट फील्ड है वो बढ़ेगा और आपको जो है उसके सारे वीकनेस वीकनेसेस और स्ट्रेंथ मालूम पड़ते जाएंगे और आप उन चीज़ों को मैनेज करते आगे जाएंगे चलिए प्रभु दयाल जी बहुत ही अच्छा लगा हमारे साथ जुड़कर आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई मैथमेटिक्स के बारे में और हमारे विद्यार्थी मित्र भी आज इस कार्यक्रम को सुनकर खुश हो रहे होंगे और मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में धन्यवाद धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो zumon mein ho chand sitare junoon ke ho dil mein andhare kadmon mein ho chand sitare junoon ke ho dil mein andhare naamumkin ko maar de thokkar naamumkin ko maar de thokkar khodet hai khushiyon ke faware nothing is impossible Everything is possible nothing is impossible everything is possible